मंत्र पाठ सहनावतो सहनौ भुन तो सहवीय करवा वही हे मा ओम शांति शांति शांति सभी को सा नमस्ते आइए आप सभी का जो है योग दर्शन के साधन पाद जो दूसरा पाद है उसके तेरहवा सूत्र में स्वागत है ईश्वर की कृपा से हम सती मूले मूल्य तको ये सूत्र पढ़ रहे थे कि सती मूले क्लेश मूल होने पर ही जो है कर्माशय का जो विपाक है हम जो जन्म से लेकर के और मृत्यु पर्यंत तक जो भी कर्म करते हैं उस कर्मों का जो समूह है उस कर्म जो करते हैं उस कर्म से जो संस्कार बनता है चित्र के अंदर जिसको कर्बाशय नाम से कहा गया है धर्मा धर्म रूपी जो तो उसका विपाक उसका जो फल है जन्म आयु भोग होते हैं तो उसमें हमने आपको ये भी बताया था कि, कि यो जो जन्म आयु भोग है वो हम मृत्यु और जन्म के मृत्यु के बीच में जो भी पुण्य और पाप जो संचित होते हैं उससे ही मृत्यु के समय जो अभिव्यक्त जो वो कर्माश है उससे ही अगला जन्म होता है ये सब हमने पिछले बार बता दिया था अब आगे जो है हम ये बताए थे कि ये जो कर्माश है अर्थात जो दो चीज है एक होता है जो दो तरीके का संस्कार होता है एक जो है धर्मा धर्म रूपी संस्कार होता है और एक जो है वासना रूप संस्कार होता है और वो धर्मा धर्म रूप संस्कार और वासना रूपी संस्कार ये दोनों जो है वो कर्म से ही उन्हें कर्माशय जो है वो कर्म से ही बनते हैं क्लेश मूल में होता है तो जो क्लेश पूर्वक अविद्या राग द्वेश पूर्वक जो भी कर्म किए जाते हैं उस कर्म से ही चित्त के ऊपर जो धर्म और अधर्म पुण्य और पाप के जो संस्कार बनते हैं एक तो ये हुआ धर्म अधर्म रूप संस्कार दूसरा जो है उस क्लेश कर्म और विपाक से वासना चित्त के अंदर जो वासना भी होती है वासना रूपी संस्कार होती है तो वासना रूपी संस्कार जो है अनेक भवपूर्विका होती है माने अनेक जन्म पूर्व में होता है इसके पूर्व में अनेक जन्म होता है वैसे उत्पत्ति के आधार पर तो ये जो कर्माशय रूपी जो संस्कार है धर्माधर्म रूपी जो संस्कार है ये भी तो अनेक भावपूर्विका है परंतु यहाँ पर जो हम कर्म करते हैं वो उत्पत्ति के दिशा से नहीं देखना है यहाँ पर हमें जो देखना है वो देखना है कि जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यत तक जो भी पाप पुण्य किए और उस समय मृत्यु के समय जो वह एक एकत्रित रूप में गठर के रूप में जो समूह के रूप में वह कर्मा से जो हुआ वह प्रकट होता है और उसके आधार पर ही मृत्यु जब हुआ तो वो जन्म आयु भोग दे देता है मृत्यु जब सिद्ध हो जाता है तो जन्म कारण हो जाता है उस जन्म जन्मायु भोग मृत्यु कारण बन जाता है जन्म जन्मायु भोग का तो यहां पर एक भविक कहा है तो कर्माशय जो होता है वह एक भविक होता है एक जन्म को देने वाला होता है तो इसमें हमने आपको जो बताया था ये एक जन्म को देने वाला एक भविक जो कर्माशय है वो तीन तरीके का होता है मैंने वो दो तरीके का होता है एक होता है नियत विपाकी, एक होता है अनियत विपाकी। की वो जो कर्माशय है वो जो कर्माशय है हेलो भाई जी हाँ जी मैं तो सुन रहा हूँ हेलो भाई जी आप सुन रहे हैं क्या क्या हो रहा है तो ये दिया बुझाइए तो जो है तो तो उनको लगाने दीजिए पता नहीं क्या हुआ ठीक है जैसे आप मैं तो लाइन में आ, कट गया था क्या चलिए अच्छा तो वो जो कर्माशय है वो कर्माशय जो एक भविष्य कर्माशय है वो दो तरीके का होता है म्यूट कर लेंगे एक होता है नियत विपा की और दूसरा होता है अनियत विपा की अर्थात एक है कि निश्चित रूप से फल देने वाला और एक जो है जिसका फल निश्चित नहीं है भाई म्यूट कर लीजिए फोन को एक जो है फोन को म्यूट कर लीजिए क्योंकि मेरी आवाज मुझे ही आ रही है एक जो है नियत विपाकी होता है तो निश्चित रूप से फल देने वाला होता है कर्माशय तो नियत विपाक वाला हुआ और एक हुआ अनियत विपाक वाला जो और दूसरा जो होता है वो अनियत विपाकी होता है दूसरा जो होता है वो अनियत विपाकी होता है जो जिसका जिस कर्म का फल निश्चित नहीं होता है इस कर्म का फल निश्चित नहीं होता तो उसमें बताया कि ये जो कर्माशय है एक वही कर्माशय है वो दो तरीके का हुआ उसमें से जो एक भविक एक जन्म को देने वाला है ये जो नियम है वो जो अदृष्ट जन्म वेदनीय नियत विपाक वाले जो कर्माशय है उसका यह नियम है मने जो अदृश्य जन्म वेदनीय है जो इस जन्म में जिसका फल वेदनीय नहीं है अनुभव के योग्य नहीं है और जिसका फल मिलना निश्चित है ऐसा जो कर्म आशय है उसका ही ये नियम है कि एक जन्म को देने वाला है परंतु जो अदृश्य जन वेदनीय है परंतु जिसका कर्म का फल निश्चित नहीं है कर्म का फल निश्चित नहीं है उसके लिए एक ये नियम कि एक जन्म को देने वाला है तो क्यों नहीं है क्योंकि बताया कि यो ही अदृष्ट जन्म वेदनीय अनियत विपाक तस्त्री गति गति बोल रहे हैं कि जो अदृश्य जन्म वेदनीय है जो इस जन्म में देखे जाने व अनुभव के योग्य नहीं है जिसका फल जिस कर्म का फल तो अदृष्ट जन्म वेदनीय जो कर्म है अदृश्य जनवेदनी और जिसका फल नियत नहीं है इसकी तीन गति है तीन स्थिति है एक गति एक स्थिति क्या है कृतस्य अविपक् नाशा या विनाशा माने जिस जिस कर्म को हमने कर लिया जिसको जिस कर्म को हमने कर लिया पाप पुण्य को कर लिया यहाँ पर आ, पाप पर ही दिया जा रहा पर सब पर घट जाएगा जिस कर्म को तो हमने किया है अच्छा कर्म या बुरा कर्म परंतु उसका फल अभी नहीं मिला है वो अविपक्व है उसका फल अभी नहीं मिला है तो किए हुए फल को माने फल अविपक्व है माने कर्म कर लिया गया हुआ है तो कृत है वह कर्म परंतु अविपक् वह फल उसका भी मिला नहीं है ऐसे कृत अविपक्व कर्माशय या कर्म का नाश हो जाता है एक तो ये गति है यदि हमने कोई पाप कर्म किया हमने कोई गलत कार्य किया परंतु तो अभी फल नहीं मिला है तो ऐसा हो सकता है वो जो कर्म है उसका उस कर्म का नाश ही हो जाए पाप कर्म का नाश ही हो जाए एक तो ये गति हो एक तो ये स्थिति है दूसरी स्थिति है प्रधान प्रधान कर्म नहीं वा दूसरा वूसरा की जो प्रधान कर्म माने हमने हमें जिस कर्मासे को माने नियत विपाक वाले अदृशन वेदनीय कर्मासे का जो हमें फल मिला तो वो जो प्रधान कर्म था प्रधान कर्म था जन्म आयु जो भोग मिला तो हमारा जो प्रधान कर्म है मुख्य जो कर्म है जो अभी हमें फल दे रहा है तो उस प्रधान कर्म में क्या होता है अवाप गंबा दूसरी स्थिति होती है अदृष्ट जन्म वेदनीय अनियत विपाक वाले जो कर्माशय है इसका दूसरी <coughs> स्थिति होती है कि प्रधान कर्म में ही उसका अंतर्भाव हो जाता है अर्थात प्रधान कर्म का जो फल मिल रहा होता है उसके साथ साथ ही जो अदृष्ट जन्म वेदनीय अनियत विपाक वाले कर्म है उसका भी फल साथ, साथ में मिल जाता है मिलता रहता है एक तो ये स्थिति है दूसरी स्थिति है और तीसरी स्थिति जो है इसकी अनियत अदृश्य अनुदेदनीय अनियत विपाक वाले कर्म का कि नियत विपाक प्रधान कर्म न अभिभूत विरम अवस्थानम इति बोल रहे हैं कि जो नियत विपाक वाले जिसका जिस कर्म का फल निश्चित ही मिलना है जिस कर्म का फल निश्चित ही मिलना है तो नियत विपाक वाले जो प्रधान कर्म है जिस कर्म का फल अभी निश्चित मिलना है तो नियत विपाक वाले जो प्रधान कर्म है मुख्य जो कर्म है उसके द्वारा वह जो है अदृष्ट जन्म वेदनीय जो अनियत विपाक वाले जो कर्म है वो दब जाता है अभिभूत जो दबा हुआ हो जाता है दब जाता हुआ है दब करके अभी भूत जो कर्म हैं अनियत विपाक अदृश्य जनवेदनीय अनियत अनियत विपाक वाले कर्म का चिरम अवस्थानम लंबे काल तक उसको ठहरना पड़ता है लंबे काल तक बने रहना होता है क्योंकि स्वाभाविक है कि जब जो प्रधान कर्म है जिसका कर्म निश्चित मिलना है और वो जो प्रधान कर्म है तो निश्चित मिलने वाले मान निश्चित फल वाले जो प्रधान कर्म है वो जब वो अपना फल दे रहा होता है प्रधान कर्म जब दे रहा होता है उसकी अधिकता होती है तो जो गौण कर्म होता है अनियत विपाकी वाले अदृष्ट जन्मेदी वाले जो कर्म का जो फल है वो नहीं मिलेगा वो कर्म दब गया है जब उभरेगा वह उदार अवस्था में आएगा तब तो अपने वह फल देगा ना परंतु वो तो दब गया हुआ है प्रधान कर्म से वह दबा हुआ है जिसका कर्म फल निश्चित हो गया है उससे वह दबा हुआ है इसलिए वो लंबे काल तक वह बना रहता है और फिर कभी जब प्रधान कर्म की कमी हो जाएगी तो फिर यदि कोई ऐसा इस तरीके का वातावरण हुआ तो फिर वो अपना फल देगा तो तीन स्थिति हो गई तीन गति हो गई अदृष्ट जनवेदनीय अनियत विपाक वाले आ, कर्म का जिसका फल निश्चित नहीं है तो उसमें से एक एक समझा रहे हैं अब इसके यहां से हम पाठ होगा आज से अब यहाँ पर एक एक से समझा रहे हैं कि तत्र उनमें से मैंने वो जो तीन गति है अदृष्ट जनवेदनीय जिसका फल इस जन्म में नहीं मिलने वाला है अगले जन्म में मिलने वाला है या पिछले जन्म में मिला था अदृष्ट जनवेदनीय मैंने अदृष्ट जन्म वेदनीय जो कर्माश है उस अदृष्ट जन्म वेदनीय अनियत जिसका फल निश्चित नहीं हुआ है निश्चित नहीं है ऐसे कर्म का नाश कैसे हो जाता है उनमें से जो जो तीन गति बताया उसमें से कृतस्य मैंने कर्म तो कर लिया पाप तो कर लिया या पुण्य तो कर लिया कोई भी पाप करे या पुण्य करे पाप तो कर लिया उस पाप किया हुआ परंतु उसका फल मिला नहीं है या पुण्य किया है परंतु उसका फल मिला नहीं है तो पाप किए हुए फल न मिले हुए कर्माशय का नाश हो जाता है यदि ऐसा भी हो सकता है कि अदृश्य जन्म वेदनीय अनियत विपाक वाले किए हुए जो कर्म है अनियत विपाक वाले जो कर्म है अनियत विपाक वाले जो कृत कर्म है उस कृत कर्म का किए हुए फल को प्राप्त न हुए का जो है नाश हो जाता है एक तो ये है कैसे नाश हो जाता है उसमें उदाहरण दिया यथा शुक्ल कर्मोदयात यही व नाशा कृष्ण जैसे इस वर्तमान समय में ही इस वर्तमान काल में ही इस जीवन में ही यही व मनुष्य जीवन में ही इस जीवन में ही यदि हमने शुक्ल कर्म किया शुक्ल कर्म किया और पाप कर्म भी किए हुए हैं कृष्ण कर्म भी किए हैं दुष्ट कर्म खराब कर परंतु शुक्ल कर्म हमने करा शुक्ल कर्म हमने आज किया शुक्ल कर्म का मतलब है चार तरीके का कर्म होता है एक शुक्ल कर्म होता है दूसरा कृष्ण कर्म होता है दूसरा शुक्ला शुक्ल कर्म होता है दूसरा और चौथा जो होता है अशुक्ल अकृष्ण कर्म होता है चार दे तो, चार तरीके का कर्म हुआ एक शुक्ल कर्म हुआ शुद्ध कर्म दूसरा अशुक्ल कर्म हुआ जिसको कृष्ण कर्म कहते हैं कृष्ण कर्म कहते हैं दुष्ट कर्म पाप कर्म और तीसरा होता है मिश्रित कर्म मान शुक्ला शुक्ल शुक्ल कृष्ण कर्म जो मिला हुआ है और चौथा जो है अशुक्ल अकृष्ण कर्म अशुक्ल तो निष्काम कर्म हुआ उसका कर्मा से बनता ही नहीं है वो तो जब असंप्रज्ञात समाधि जब अविद्या इत्यादि सबको योगी समाप्त कर लेता है असंप्रज्ञात समाधि की चर्मावस्था जब अब दूसरे जन्म नहीं मिलने वाला है ऐसी स्थिति में जो भी कर्म होता है योगी का वह सब अकृष्ण अशुक्ल कर्म होता है वो तो निष्काम कर्म हुआ उसके अलावा जो सकाम कर्म हो गया वह शुक्ल कर्म भी हुआ कृष्ण कर्म भी हुआ शुक्ला शुक्ल कर्म भी हुआ पुण्य पुण्य -पुन्य पुण्य कर्म भी हुआ मिश्रित कर्म जिसको कहते हैं तो इसमें से जो शुक्ल कर्म शुक्ल कर्म जो होता है कर्म, केमल शुद्ध कर्म अर्थात केवल शुद्ध केवल शुद्ध उसमें कृष्ण नहीं मिला हुआ दूसरा तो हुआ कि केवल शुद्ध दूसरा केवल खराब तीसरा हुआ कि शुक्ला शुक्ला अच्छा और बुरा दोनों तो केवल जो शुद्ध कर्म है उस केवल शुद्ध कर्म से के उदय से जब वही उदय होता है तो कृष्ण कर्म जो है दुष्ट कर्म हमने जो किया उसका इसी जीवन में नाश हो जाता है इसी जीवन में नाश हो जाता है तो शुक्ल का मतलब यह समझना है हम लोग जो हैं, करते हैं परोपकार करते हैं इस तरीके का कर्म करते हैं वो कृष्णा कृष्ण कर्म होता है शुक्ला शुक्ल कर्म होता है क्योंकि परोपकार करते हैं उस परोपकार करने में जो है कभी यदि मान लीजिए स्वार्थ हो गया या इस तरीके का कोई अधर्म हो गया या हिंसा इत्यादि हो गया तो वो दोनों वो नहीं होगा शुद्ध कर्म का मतलब होता है कि जैसे पिछले बार हमने आपको बताया था कि आगे बताएगा आगे बताएंगे कि चार तरीके का कर्म जो है कैबल्य में शायद बताएंगे तो चार तरीके का जो कर्म है उसमें से चार तरीके कर्म से शुक्ल कर्म हुआ होता है कि जो तप, और ध्यान के द्वारा पैदा होता है तप मन तपोद्वंदम तपो द्वंदम तपो द्वंद मने सुख दुख सर्दी गर्मी हानि लाभ मान अपमान यदि कोई कर दे और उसको यदि हम सहन कर लेते हैं सहन करने का मतलब है हुआ कि यदि सहन हमने किया उसका प्रभाव मन पर नहीं पड़ा सहन कर लिया मन में अव्यवस्था नहीं हुई परेशान नहीं हुआ उसको पी लिया, जैसे कि शंकर भगवान ने विष को पी लिया था ऐसी यदि किसी ने हमारा अपमान किया या किसी ने हमारा सम्मान किया क्योंकि तो व्यक्ति सम्मान जब व्यक्ति कोई भी व्यक्ति किसी को करता है उसके अनुकूल यदि बात बोलता है तब तो वो व्यक्ति जो है की हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा परंतु जब ही उसके विपरीत बोल दिया जाता है तब उस समय पता चलता है कि भाई ये क्या स्थिति है व्यक्ति की की सामने वाले क्या स्थिति है तो उसमें शुक्ल और अख, अशुक्ल जो कर्म मैंने क्या बोलते हैं शुक्ल कर्म हुआ है कि जब यदि कोई मान किया कोई अपमान मान किया तब भी और अपमान किया तब भी दोनों स्थिति में यदि उस मान को भी हम सहन करने में समर्थ हो जाते हैं अपमान को भी यदि हम सहन करते हैं सुख को भी सहन करते हैं दुख को भी सहन करते हैं दोनों अवस्था में एक जैसे सहन करने का मतलब तो योगा समत्पमुचित यहां पर यह हुआ जिसको भगवान कृष्ण ने कहा है कि सुख और दुख दोनों अव दोनों स्थिति में एक जैसे बना के रखना अपने आप को ये हुआ सहन करना तो मान अपमान हानि लाभ सुख दुःख इत्यादि उन्नति अवनति इसको सहन करना तो ये मन से किया जाता है इसके लिए बाहर से कोई साधन की जरूरत नहीं होती है इसमें पाप पुण्य की बात नहीं होती कि बाहर से यदि कोई हाथ से कर लिया कोई बस मन ही मन ये चल रहा होता है कि अपमान किसी ने किया तो उस समय हमारी मन की क्या स्थिति है उस समय हमें सहन करना है उसको आ, मन को आव, आ, मन को व्याकुल नहीं करना है सहन कीजिए और सम्मान भी कर दिया उसको भी सहन करना तो इससे ये इससे जो ये जो कर्म है यह शुद्ध कर्म है इससे शुद्ध कर्म की उत्पत्ति होती है ऐसे ही स्वाध्याय हम जब करते हैं तो स्वाध्याय करने में भी मान से क्योंकि मन से ही वो कर्म किया जाता है स्वाध्याय में बाहर से कर्म नहीं किया जाता तो स्वाध्याय है ये भी शुद्ध कर्म स्वाध्याय भी शुद्ध कर्म को उत्पन्न करता है स्वाध्याय भी शुद्ध कर्म हो गया और ध्यान तो इसमें कहा है साक्षी इसी का जो साक्षी योगदर्शन कियाक्षी मानते हैं तो आगे बताएगा जो कि आगे पढ़ाऊंगा चौथे चौथे पाद में कि तप स्वाध्याय और ध्यान ये करने वाले जो व्यक्ति तप करने वाला व्यक्ति को शुक्ल कर्म होता है स्वाध्याय करने वाले व्यक्ति का शुक्ल कर्म होता है और ध्यान करने वाला व्यक्ति का शुक्ल कर्म होता है तो उस शुक्ल कर्म से कृष्ण कर्म का नाश होता है इस जीवन में और पीछे हमने पढ़ाया पीछे मैत्री करणा मूलितोपेक्षा नाम सुख पुण्य पुण्य विषय नाम भावना था चित्र प्रसाद हमने पीछे पढ़ाया था तो पीछे जो पढ़ाया तो उसमें क्या बताया था महर्षि क्या करें कि इसकी भावना से शुक्ल कर्म का उदय होता है आप पीछे मैत्री करुणा यदि करेंगे तो मैत्री करुणा मूलितोपेक्षा यदि आप करेंगे तो उसमें आपको स्पष्ट महर्षि वेद व्यास कहते एवं अश भाव शुक्लो धर्म उपजायते बोल रहे हैं कि सुखी व्यक्ति के प्रति मित्रता की भावना दुखी व्यक्ति के प्रति करुणा की भावना पुण्यात्मा के प्रति प्रसन्नता की भावना और जो पापी है उसके प्रति उपेक्षा की भावना न दोषी न दुश्मनी भावना से चित्त निर्मल होता है तो बोले चित्त निर्मल होता मतलब शुक्ल धर्म की उत्पत्ति होती है शुक्ल कर्म होता शुद्ध कर्म होता तो वो इसी को लेना है शुक्ल कर्म और भी व्याख्या किया जा सकता है परंतु यहां पर जो शुक्ल कर्म का अभिप्राय जो है यही शुक्ल कर्म का अभिप्राय है जहां तक मैं समझता हूं जहां तक मुझे गुरुजी ने पढ़ाया गुरु जी ने पढ़ायाचार्य सत्य उनको जो मैं पढ़ता हूं तो यहां पर यह शुक्ल कर्म वही है जो तप स्वाध्याय और ध्यान से उत्पन्न होता है शुक्ल कर्म वही है जो सुखी व्यक्ति के प्रति मित्रता दुखी व्यक्ति के प्रति दया पुण्यात्मा के प्रति प्रसन्नता और पापात्मा के प्रति उपेक्षा इसमें बार बार ऐसी जब भावना करेंगे वो भावना जो किया मन से उससे जो कर्म हुआ वो शुक्ल कर्म है तो ये करें तब वो शुक्ल कर्म यहां पर लेना चाहिए तो उस शुक्ल कर्म की उत्पत्ति से जो है कृष्ण कर्म का नाश होता है तो जैसे शुक्ल कर्म के उदय से इस जीवन में ही कृष्ण कर्म का नाश होता ऐसे ही तथा ऐसे ऐसे ही अदृष्ट जन्म वेदनीय अनियत विपाक वाले जो कर्माश हैं उसका विनाश हो जाता है समझ समझिए डॉक्टर साहब हां इदम उत्तम जिसमें कि शास्त्र में कहा गया है पंच सिखाचार्य का यहाँ पर प्रमाण दे रहे हैं क्योंकि पंच सिखाचार्य महर्षि वेद्याय से पहले हुए आचार्य पंचशिख तो पंच सिख जी ने महर्षिवेद्या से पहले दिए हैं उसके प्रमाण यहां पर महर्षिवेद्या जी करें कि द्वे दर्मणी वेदितव्य बोल रहे हैं कि दो दो तरीके दो तरीके का कर्म होता है हमें समझना चाहिए द्वेदे -द्वे हई कर्मणी मैने दो दो कर्म जाननी चाहिए क्या कर रहे हैं द्वेद्वे हई कर्मणी मैने दो दो कर्म जाननी चाहिए दो प्रकार दो दो प्रकार के कर्म जानने चाहिए क्या एक तो है एक कर्म है जो पाप राशि का पाप पाप कर्म का समूह है एक तो कर्म ये है एक जो कर्म है वह पाप कर्म है जो पापों पाप कर्माशय पाप कर्मों का जो समूह हो गया पाप कर्मों का एक राशि एक तो ये हुआ और दूसरा है पुण्य कर्मों का राशि तो दो तरीके का कर्म हो गया मैंने कर्म मैंने दो तरीके के जाननी चाहिए एक पाप कर्म दूसरा पुण्य कर्म तो बोल रहे अच्छा पाप कर्म का समूह पाप कर्म की एक राशि और दूसरी पुण्य कर्म की राशि तो यहां पर पाप कर्म की जो राशि है पाप जो कर्म है तो बोल रहे हैं कि पाप कर्म पुण्य कर्म के द्वारा किया हुआ जो एक राशि है एक समूह है एक जो कर्माशय है मने बोल रहे हैं कि पापस्य एक एको राशि पुण्य कृतो अपहती बोलने कि दो तरीके कर्म जाननी चाहिए दो दो प्रकार के कर्म जानने चाहिए एक पाप कर्म दूसरा पुण्य कर्म पाप कर्मों का समूह दूसरा पुण्य कर्मों का समूह तो पुण्य कर्म के द्वारा किया हुआ जो भी पुण्य कर्मों के पुण्य कृत जो एक राशि है एक राशि इसके साथ ही कहिएगा पुण्य कृत एक प्रथम व्यक्ति वचन है तो पुण्य कृत एक राशि पुण्य के द्वारा पुण्य कर्मों के द्वारा किया हुआ जो एक राशि है एक जो भंडार है एक जो समूह है और पुण्य कर्मों का जो समूह है वह समूह पापस्य अपहंती पाप को समाप्त कर देते हैं पाप को नष्ट कर देते हैं पाप को दूर कर देते हैं, पाप कर्म को दूर कर देते हैं पाप कर्म को दूर किया तो पाप का फल भी अपने आप नष्ट हो गया तो पाप कर्म को नष्ट कर देते हैं बोलते हैं सत इच्छा स्व तो उसकी इच्छा तो तत्व इच्छस्व कर्मा सुनी कर तुम को करने की इच्छा करो क्योंकि तो जब तुम सुकृत कर्म करोगे और खुदा न खास्ता तुमसे यदि पाप कर्म हो गया है तो वो पाप कर्म तुम्हारा नष्ट तभी होगा जब तुम सुकृत कर्म करोगे पाप कर्म तभी नष्ट होगा जब तुम सुकृत कर्म करोगे इसलिए तो कहें तत् इच्छस्व कर्माणि सुकृतानी कर तो अच्छे सुकृत कर्म करने की इच्छा करो तो यही बते कर्म कवियों वेदंते क्योंकि बोलते यही इस जीवन में ही तेरे लिए कवि जो विद्वान है कर्मों को बताते हैं वेदयन्ते मैंने बताते हैं ज्ञान करवाते हैं विद्ञाने वेदयन्ते है ना वेद ज्ञाने विदुल विद विचारणे तो यहाँ पर ज्ञान वेदयंत मे बताते हैं जनाते हैं ये हुआ तेरे लिए ही कर्म को बताते हैं कबय विद्वान लोग तेरे लिए ही कर्म को बताते हैं यही वह इस जीवन में ही तेरे लिए कर्म को बताते हैं इसलिए हे मानव तू जो है सुकृत कर्मों को करने की इच्छा कर यहाँ तक ये प्रमाण दिए हैं महर्षि वेद व्यास ये पंच आचार्य पंच सिख हुए हैं उनका दिए हैं कि यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं कि पुण्य कर्म जब हम करते हैं तो उस पुण्य कर्म, कर्म के द्वारा पाप कर्म का भी नाश होता है पुण्य कर्म के द्वारा पाप कर्म का भी नाश होता है तो ये जो कहा था कि अदृष्ट जन्म वेदनीय ध्यान रखिएगा कि दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनीय नियत विपाकर्म वाले का नियत विपाप कर्म वाले जो है उसका पाप नाश नहीं होता उसका उसका फल तो मिलता ही है परंतु अदृष्ट जन्म वेदनीय ध्यान ही रखेंगे कि अदृश्य जनवेदनीय अनियत भी पाक जिसके कर्म का फल अभी निश्चय नहीं हुआ है जिसके कर्म का फल बने जिस कर्माशय से अगला जन्म नहीं मिलने वाला है हमने इस जन्म कर्म किया परंतु उस कर्म से हमें अगला जन्म नहीं मिल रहा है वो अन्य ही जो कर्माशय वो तो परमात्मा ही समझता है जानता है कर्म की विचित्रा गति है विचित्र गति है तो वो जो नियत विपाक वाले अदृश्य जनवेदनीय कर्मासे हैं, उसका ही जन्म होता है जाति आयु भोग सती हो मूल्य का विपाक को जाति आयु भोग उस कर्मासे का जाति आयु भोग होता है परंतु तो अदृश्य जन्मेदनीय अनियत विपाक वाले जो कर्मासे है उसका नाश होता है उसके कर्म का नाश होता है ये यहाँ पर कही जा रही है उसके साथ इसकी संगति लगानी चाहिए ये हुआ समझ में आ गया डॉक्टर साहब सभी को समझ में आया और भी जो जुड़े हुए हैं जहां शंका होगी तो आप पूछेंगे अब आगे है कि दूसरी स्थिति मैंने अदृश्य जन्म वेदनी है अनियत विपाक वाले जिसका जिसके कर्म का फल निश्चित नहीं हुआ है परमात्मा की ओर से तो ऐसे कर्मासे की दूसरी गति की दूसरी स्थिति की बात कर रहे हैं कि प्रधान कर्मणि अवाप अवाप गमनम बोलते हैं दूसरा है कि प्रधान कर्म में ही प्रधान कर्म में अदृश्य जन्म वेदनीय अन्य विपाक वाले कर्म का अंतर्भाव हो जाता है अवापगमन का मतलब होकर अंतर्भाव हो जाना अब आप गमन माने जाना होता है और अपगमन मने आना हो गया और अवापगमन अब उपसर्ग है आंग उपसर्ग है अब उपसर्ग है अप उपसर्ग है गम धातु है अब उपसर्ग है अप उपसर्ग है गम धातु तो गमनम मैने जाना और अब और उल्टे अर्थ में हो गया न जाना मैने कर्म में अंतर्भाव हो जाना कर्म से अलग न होना प्रधान कर्म में ही आ जाना अवाप गमनम मैने आ जाना अंतर्भाव हो जाना ये है तो प्रधान कर्म में अवाप गमनम प्रधान कर्म में आ जाना अंतर्भावित हो जाना हो जाता है यदम उत्तम जिसके विषय में यहाँ पर पंच सिख आचार्य जो है कहते हैं उनका प्रमाण दे रहे हैं पंच सिखाचार्य का प्रमाण दे रहे हैं क्या दे रहे हैं स्वल्प संकर सपरिहार सत्यवर्श कुशल कुशलस्य न अपकर्षा अलम न अपकर्षा अलम तस्मात कुशलम ही में बहु अन्यत अस्ति यत्र गतः सर्वे अपि अपकर्षम अल्पम करिष्यति इति तक जो है से लेकर के करिष्यति करिष्यति तक करिश्यती तक जो है कर आचार्य का वचन है महर्षि वेद व्याजी से पहले जो विद्वान हुए हैं ऋषि हुए आचार्य पंच सिख तो बोलते हैं कि देखो पुण्य कर्म कर रहे हैं परंतु तो उस पुण्य कर्म में थोड़ा पाप कर्म का भी संकर हो गया मिलावट हो गया मिश्रण हो गया संकर मन मिश्रण शंकर का मतलब क्या होता है जी मिश्रण हाँ जी मिश्रण संकर मन मिश्रण तो बोलते स्वल्प संकरा, मने पुण्य कर्म में पाप कर्म का थोड़ा संकर हो गया यात्मने हो जाए यात्र मने हो जाए होबे हो होबे यदि का अपना ध्यान कर सकते हैं यदि यदि अपने तरफ से अध्यार कीजिए क्योंकि अर्थ की संगति लगाने के लिए यदि पुण्य कर्म में पुण्य कर्म में भी का अध्ययन कीजिए क्योंकि पुण्य कर्म का और पाप कर्म उसी का ये चल रहा है तो यदि पुण्य कर्म में पाप कर्म का थोड़ा सा संकर हो जाए थोड़ा सा मिश्रण हो जाए माने इसको पूरा वाक्य बनाएंगे तो यदि पुण्य कर्मण पाप पापस्य या पाप कर्मण स्वल्प संक्रह ऐसा कीजिएगा यदि पुण्य कर्म में यदि पुण्य यदि पुण्य कर्मणि सतमी कर दीजिएगा मैं कर्मण कर दिया था गलत में बोल दिया यदि पुण्य कर्मणि पाप कर्म न स्वल्प संक्रह स्याप समझना डॉक्टर साहब कैसे इसका मैं इसका मैं मतलब कैसे कर रहा हूं अर्थ हाँ जी यदि पुण्य कर्म में पाप कर्म का थोड़ा संकर हो जाए तो तो का फिर अध्यहार तो सह का अध्यहार परिहार प्रत्यवमर्श तो वह सपरिहार वह दूर करने योग्य है वह जो पाप कर्म है जो मिला हुआ जो संकर है स्वल्प जो थोड़ा संकर है वह पाप कर्म पाप कर्म का जो संकर है तो वह मिला हुआ संकर मिला हुआ जो मिश्रण जो पाप कर्म है मिश्रण वह सपरिहार वह परिहार के योग्य होता है वह दूर करने योग्य होता है वह समाधान करने योग्य होता है वह समाप्त करने योग्य होता है समझ गया जी हाँ जी एक सपरिहार परिहार परिहार माने दूर करना समाधान करना वह परिहार, वह परिहार के सहित होता है परिहार सहित होता है परिहारे न सहित सपरिहार परिहार के सहित होता समाधान के सहित होता है दूर के सहित हो रहा दूर करने योग्य होता भाव यह हुआ कि मन परिहर होता है हो गया परिहर परिहारा का मतलब परिहारा यहाँ पर है घई प्रत्यय परंतु ये योग्य अर्थ में है ऐसा समझ लीजिए कि वह परिहार होता है वह परिहार के योग्य होता है वह दूर करने योग्य होता है वह समाधान करने योग्य होता है वह नष्ट करने योग्य होता है और है है सब और यदि वह वह मिल रहा है, तो है। तो सहन योग्य होता क्योंकि एक बोल तो रहे योग्य हुआ जो है तो और यदि वह कुछ ऐसे कर्म है जो दूर नहीं हो सकता वो तो, तो, तो परमात्मा ही जानता है कुछ ऐसे कर्म है जो दूर नहीं हो सकता उसका फल मिलना ही मिलना है अनियत विपाक कर्म वाले जो है अदृश्य जनवेदन अब अन्य विपाक कर्म वाले जो है यदि वह उसका कर्म मिल ही रहा है तो जो प्रधान जो कर्म है प्रधान कर्म के साथ उसका संश्लेष हो गया प्रधान कर्म के साथ वह जुड़ गया है तो प्रधान कर्म अपना वह दे रहा है प्रधान कर्म यदि हमने पुण्य कर्म किया वो अपना फल दे रहा है अपना फल दे रहा है उसके बीच में पाप कर्म है वो भी फल दे रहा है तो पाप कर्म जो फल दिया तो वह तो थोड़ा सा बहुत है तो स्वल्प जो है तो वह उतना अनुभव के अनुभव नहीं होता है वह सहनीय हो जाता है वह सहन के योग्य हो जाता है मैंने इसमें उदाहरण जहाँ तक मुझे याद आ रहा कि मैंने आपको पीछे भी उदाहरण भी दिया हाँ था। जी आपने उदाहरण दिया था कि एक एक किसी को जुर्माना लगाए एक धनी व्यक्ति को मिले तो आराम से सहन कर पायेगा उसको सुविधा अधिक होगी जिसको जी। गरीब को अगर उतना ही जुर्माना लगे और तो उसको सहन करने में ज्यादा व्याधि होगी ज्यादा ज्यादा ठीक कर मैंने एक जो है करोड़पति व्यक्ति है एक उदाहरण के लिए मैं कर रहा हूं। उसको उसके साथ ये पूरा पूरा ये नहीं कीजिएगा उदाहरण देकर कि एक जो है करोड़पति व्यक्ति है उसको सौ रुपये का दंड मिल रहा है और एक जो है गरीब व्यक्ति है जो रात दिन मेहनत करता है सौ रुपया कमाता है तो वो सौ रुपया उसको भी दंड मिल रहा है तो दुख अनुभव के योग्य कौन किसको होगा जो गरीब है जो धनी है उसके पैसा चला भी गया इसका मतलब ही नहीं कि उसको दंड नहीं मिला है मिला तो है पर वह क्या है, हैं कि हाँ। परंतु है वह सहन के योग्य है तो यहाँ पर यही है कि जो प्रधान कर्म है प्रधान जो कर्म है अब प्रधान कर्म में स्वल्प जो है थोड़ा सा जो है पाप कर मिला हुआ प्रधान पुण्य कर्म में थोड़ा सा पाप कर्म मिला हुआ है या पाप कर्म बहुत अधिक है वो प्रधान कर्म हो गया तो पुण्य कर्म थोड़ा मिला हुआ है तो परंतु तो पर तो दोनों में घटाया जा सकता दोनों तरीके से घटाया जा सकता है तो प्रधान कर्म अपना फल तो दे ही रहा है वो बहुत अधिक दे रहा है उसके बीच में थोड़ा सा दुख आ जा रहा है थोड़ा सा वो जो कर्म है वह जो पाप कर्म है वो अपना फल अनियत विपाक वाली जो है वह उसका कर्म निश्चित नहीं, नहीं तो फल निश्चित नहीं है तो वो अपना दर्द दे रहा है वो जो दे रहा है अदृश्य कर्म का फल मिल रहा है तो वह प्रत्येमर्श हो होता है वह सहन करने योग्य होता है समझ गया जी हाँ जी उसे कुशल से न अपक जो कुशल कर्म है जो कुशल कर्म है जो मुख्य कर्म है कुशल मतलब हुआ जो कुशल कर्म है मुख्य कर्म है जो स्ट्रॉन्ग कर्म है जो प्रधान कर्म है उस मुख्य कर्म को अपकर्ष करने में वह समर्थ नहीं होता है अपकर्ष के लिए वह समर्थ नहीं होता है कि उसको न्यून अपकर्ष बने न्यून कर दे कम कर दे उसको वह मने जो कुशल कर्म के बीच में जो अकुशल कर्म का फल मिल रहा है तो वह अकुशल कर्म कुशल कर्म को कमजोर नहीं कर देगा अपकर्ष नहीं कर न्यून नहीं करेगा ये बोल रहे हैं कि कुशलस्य न अपकर्षाय अलम कुशल कर्म का कुशल से कर्म न कुशल कर्म का जो है अपकर्ष के लिए समर्थ नहीं होता है वह कौन पुण्य कर्म में मिला हुआ जो मिश्रित जो ताप कर्म होता है वह उसको न्यून करने में समर्थ नहीं होता समझ गया हाँ जी कस्माप क्यों नहीं होता भाई कस्मात क्यों नहीं होता बोलते तो में ही में बहु अन्य क्योंकि मेरा जो कुशल कर्म है बहु भाँ अन्य बहुत है बहुत है बहु अन्यत यत्र यम अभापम गत जहाँ कुशल कर्म मेरा बहुत है बहुत अन्य बहुत सारे हैं दूसरे बहुत सारे हैं जिसमें यत्र जहां अयम अपापम ग यह जो आ, आ, जिस कुशल कर्म में यत्र माने जिस कुशल कर्म में यह जो अपापम गत अंतर्भाव को प्राप्त हुआ जो पाप कर्म है अंतर्भाव को प्राप्त हुआ जो पाप कर्म है अपापम का मतलब क्या हुआ अब और अपने बोला था अपापम मने अंतर्भाव को प्राप्त हुआ अवापम गवाप को प्राप्त हुआ उसमें मिला हुआ तो अवाप को प्राप्त हुआ जो कर्माशय है अदृश्य जनमेदनीय अनित विपाक वाले जो कर्माशय है वह स्वर्ग में भी मने सुख की प्राप्ति में भी स्वर्ग का मतलब पौराणिक लोग जो दूसरा स्वर्ग करते हैं स्वर्ग मने सुख की प्राप्ति में भी स्वर्ग में भी अपकर्षम अल्पम कर मन अपकर्ष थोड़ा सा करेगा करेगा अवनति करेगा न्यून करेगा परंतु वह अल्प करेगा अपकर्ष जो है न्यूनता जो है अवनति जो है हानि जो है अपकर्ष मान हानि भी हो जाएगा कम करेगा क्योंकि हमारे पास जो है अन्य पुण्य कर्म बहुत सारे हैं समझ गया जी हां जी तो ये दूसरा में भी बता दिया प्रमाण दे दिया अब तीसरा माने अदृश्य जनवेदनीय अनियत विपाक वाले जो कर्माशय का जो तीसरी गति है कि नियत विपाक प्रधान माने नियत विपाक प्रधान कर्मना अभिभूत वा किरण अवस्थानम पीछे का दान जी प्रधान जिस कर्म का फल निश्चित हो गया है कि मिलना ही मिलना है और वह प्रधान कर्म है तो निश्चित फल देने वाले प्रधान कर्म के द्वारा जो अदृष्ट जन्म वेदनीय अनियत विपाक वाले जो कर्म है उसके दब वह दब जाता है उसके द्वारा मैने निश्चित फल देने वाले प्रधान कर्म के द्वारा अदृष्ट जन्म वेदनीय अनियत विपाक वाले दबे हुए कर्म का अभिभूत माने दबे हुए दबे हुए कर्म का चिरम अवस्थान लंबे काल तक बना रहना होता है ये जो तीसरा सिद्धांत बताया था इस प्रकार है माने बना हुआ रहता है कथम कैसे बना हुआ रहता है क्योंकि तो ये नियत विपाक वाले प्रधान कर्म के द्वारा जो अभिभूत जो है दबे हुए जो अदृष्ट जनवेदनीय अन्यत विपाक वाले कर्म का लंबे काल का बना रहना होता है वह कैसे होता है तो उत्तर दे रहे हैं कि अदृष्ट जनवेदनीय से एवं नियत विपाक से कर्म नान मरणम अभिव्यक्ति कारणम उक्तम न तू अदृश्य जनवेदनीय से अन्यत विपाक बोल रहे हैं कि देखो इसलिए लंबा काल तक बना बना रहना होता है उसका क्योंकि तो जो अदृश्य जनवेदनीय पीछे क्या कहा था पीछे बोल रहे हैं कि पीछे हमने क्या कहा था तो पीछे कहा था कि अदृश्य जनवेदनीय जो नियत विपाक वाले कर्म है जिसका फल निश्चित मिलने वाला है उस कर्म का उस कर्म का मृत्यु के समय क्या होता है जी उस कर्म वो कर्म जो है मृत्यु के समय एकत्रित हो जाता है गठर के तो रूप गठर में। बन जाता है। और वह आपस में मिल करके सम्मूित होकर के दूसरे से ग्रस्त होकर के मिलजुल करके फिर जब मृत्यु की सिद्धि हो जाती है तो वह अगला जन्म हो जाता है तो मृत्यु कारण बन गया फिर अगला जन्म का कि नहीं हो गया कर्म आशय जो एकत्रित हुआ तो मृत्यु के समय वह अभिव्यक्त हुआ और अभिव्यक्त होकर के मृत्यु को सिद्ध करके फिर अगले जन्म को वह कर्मा देता है वह कर्मा से जन्म आयु भोग देता है पर तो नहीं देगा ना जी जी तो, तो जन्म देने का कारण कौन बन गया मृत्यु कर्माश तभी जन्म आयु भोग देगा जब मृत्यु दे तो होगी हाँ जी नहीं जी मृत्यु नहीं होगी तो कर्मा से जन्मायु भोग नहीं देगा तो यहाँ पर ये यह कर कि जो अदृष्ट वेदनीय जो नियत विपाक कर्म है उस कर्म का समानम समानम सीश एक साथ समानम एक साथ समानम एक साथ समानम एक साथ मरणम मन कर्म का कर्म कर्म इसका अनुभव ऐसा कीजिए कि अदृष्ट जनवेदनीय सेपाक से कर्म न अभिव्यक्ति कारणम नहीं, समानम अभिव्यक्ति कार मरम उत्तम तो अदृश्य जनवेदनीय नियत विपाक वाले कर्म के ही कर्म के कर्म के ही अभिव्यक्ति का कारण मरण को कहा गया था मैंने एक साथ कर्म जो है एक कर्म की अभिव्यक्ति का कारण मरण को कहा गया था मृत्यु को कहा गया था तो एक साथ जो है ये एक साथ ही ये क्या करता है जब एक साथ ये अभिव्यक्त होता है कर्म की जो अभिव्यक्ति होती है एक साथ मैंने अदृश्य जनवेदनीय नियत विपाक वाले कर्म की जो एक साथ कर्म की एक साथ जो अभिव्यक्ति होती है उस अभिव्यक्ति उस अभिव्यक्ति का कारण मृत्यु को कहा कि वह अभिव्यक्ति हुई क्या हुआ कि मृत्यु हुआ तो वह अभिव्यक्त होकर के वह तो इकट्ठा हुआ वह अभिव्यक्त होकर के प्रकाशित होकर मृत्यु के समय और फिर जो है मरण को सिद्ध किया और दूसरा जन्म जन्म आयु भोग मिल गया तो अभिव्यक्ति का कारण मरण को कहा है समझ गया जी हाँ जी मैंने अधिश जनवेदनीय के अद्विष्ट जनवेदनीय नियत विपाक वाले कर्म के ही एक साथ अभिव्यक्ति प्रकाशित अभिव्यक्ति बने अभिव्यंजित अभिव्यक्ति के कारण मरण को कहा है कि मरण जो है जन्म आयु भोग को देता है तो ये ध्यान रखिएगा कि मैंने अदृष्ट जन अगला जन्म जो देगा वह अदृश्य वेदनीय नियत विपाक वाले कर्म का ही वह कर्म का ही कर्म के ही अभिव्यक्ति का कारण मृत्यु बनेगा न कि अदृश्य वेदनीय अनियत विपाक वाले कर्म की अभिव्यक्ति का कारण बनेगा मृत्यु समझ गए हां न तो अदृश्य जनवेदनीय अनियत विपाक अदृश्य जन्म वेदनी अनियत विपाक वाले कर्म का कारण नहीं बने कर्म के अभिव्यक्ति का कारण मृत्यु मरण जो है नहीं बनेगा समझ जी उसका कारण नहीं बनता मृत्यु उसका कारण नहीं बनेगा कि वो भी फल दे तो इसलिए जब अब इसे क्या हुआ मैंने वो इसमें हेतु ये दे रहा है कि जब अदृष्ट जनवेदनीय नियत विपाक वाले कर्म के ही अभिव्यक्ति का कारण मृत्यु बनता है कारण मृत्यु जब मृत्यु होती है मृत्यु बनता है तो जो अदृष्ट जनवेदनीय अनियत विपाक वाले कर्म है वो दबा रहेगा रह कि नहीं लंबा रहेगा कि नहीं क्योंकि वो तो दिया ही नहीं कर्म का फल तो क्योंकि अदृष्ट जनवेदनीय नियत विपाक वाले कर्म का फल मिला ना अगला जन्मायु भोग तो उसका मिला जिसका कर्म निश्चित हो गया है परंतु जिसका कर्म निश्चित नहीं हुआ है तो अभी कैसे होते दे देगा कर्म का फल तो वो तो लंबे काल तक रहेगा ही रहेगा वो लंबे काल तक बना रहेगा क्योंकि जो निश्चित हो गया वो पहले मिल जाएगा समझ में आ रहा कि नहीं हाँ जी तो यहाँ पर यही करें इसमें हेतु दे रहा की कथम के बोलने तो बोलने अदृश्य जनवेदनी यही भा? नियत विपाक से कर्म न मान अदृश्य जनवेदनीय नियत विपाक वाले जिसके कर्म के फल का नि, निश्चय हो गया है ऐसे नियत विपाक वाले कर्म के कर्म की अभिव्यक्ति कर्म के अभिव्यक्ति का कारण मृत्यु होता है ऐसा कहा गया है न कि अदृश्य जनवेदनीय अनियत विपाक वाले कर्म का जब तब अदृश्य जनवेदनीय अनियत वाले कर्म का जब वह मृत्यु कारण नहीं बना उसके अभिव्यक्ति का कारण नहीं बना तो वह अखिल काल तक रहेगा वो मैंने उसका जो है लंबे काल तक बना रहना होता है वह लंबे काल तक ठहरता है स्थिति होती है वो फल नहीं देता अब आगे करें तू अदृश्य जनवेद कर्म अनियत विपाकम कर्मानियत विपाकम क्या बोल रहे हैं ए, समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहा है दृश जन वेद नियम करेत है ओहो तेत अपापम वच्छेत अभिभूतम चीरम उपासित ओहो हाँ समझ गया ये ये ये कह रहे हैं कि वो उपसंहार कर रहे हैं वो कह क्या आप उपसंहार कर रहे हैं यहाँ पर बोल रहे हैं यत्तु और जो तो अदृश्य और नियत विपाक वाले कर्म है वच्छेत या तो वो नष्ट हो जाते हैं वा अवापमा गच्छेत या प्रधान कर्म के साथ अभिभूत हो जाते हैं अंतर्भावित हो जाते हैं या अभिभूतम बात चिरमास मैंने गच्छेत या अभिभूतम चिरम उपासित और अभिभूत हो करके अभिभूत होता हुआ मान अदृश्य जनवेदनीय कर्म जो है अविभूत होता हुआ लंबे काल तक वह प्रतीक्षा करता है उपासित मान चिरम चिरम अपी उपासित लंबे काल तक भी उपासित चिरम चिरम अपी उपासित मान लंबे काल तक वह उपासना करे करेगा मैंने लंबे काल तक वह प्रतीक्षा करेगा उपासना करेगा मतलब कि लंबे काल तक वह बैठा रहेगा उप उपसर्ग है आंग अस धातु है अस उप आशा उप नहीं या मैंने लंबे काल तक वो बैठा रहेगा वो अपनी क्रिया नहीं करेगा वो अपना फल नहीं देगा तो ये कर अभिभूत जो कर्म है दबा हुआ जो अनिद्रिश जनवेदनीय अनियत विपाक वाले जो कर्म है वह लंबे काल लंबे काल तक प्रतीक्षा करेगा तब तक करेगा बोलते है यावत कर्मिव्यंजकम निमित्तस्य न विपाभिमुखम करोती सब विपाक देश काल निमित्तावधारण कर्म गति चिरा इति बोल रहे हैं कि यावत मन जब तक सामनम जब तक सामनम एक साथ कर्म का अभिव्यंजक जब तक जो है यावत समानम कर्माभि व्यंजकम कर्म का कर्म को मने कर्म को जो जो भी हमने कर्म किया मन तब तक वह बोल रहे हैं कि यावत समानम कर्माभि व्यंजकम कर्मा व्यंजकम निमित्तस्य न मैने कर्म का अभिव्यंजक जब तक एक साथ कर्म का अभिव्यंजक कर्म को अभिव्यंजित करने वाला जो भी कर्म हमने किया उस कर्म का अभिव्यंजित करने वाला जो चीज है जो साधन है क्या बोल रहे हैं कि वो निमित्त से इसकी संगति क्या लगेगी मैने मैंने याद जब तक कि इस कर्म का जो अभिव्यंजक यावत समान जब तक एक साथ समानम का अर्थ हो जाएगा समान या एक साथ समान निमित्त कर्माभिव्यंजकम न विपाकाभिमुखम करो थी ऐसा ऐसा अनुभव करेंगे मैंने जब तक कि इस कर्म को अभिव्यक्त करने वाला इस कर्म को मान अदृष्ट जनवेदनीय अनियत विपाक वाले जो कर्म है उस कर्म को अभिव्यक्त करने वाला प्रकाशित करने वाला निमित्तम अस्य करने वाला जो निमित्त है ओहो अब समझ में आ गया ये जो है कि हम निमित्त से मैं ध्यान नहीं दिया था निमित्तम प्रथम व्यक्ति है मैं समझ लिया था इससे संगति नहीं लग रही थी तो अब आ गया निमित्तम है मने जब तक कर्म को एक साथ मने बोल रहे हैं कि जब तक अस्य अस्य मने इसके अस्य को पहले अनवय करेंगे जब तक मने अस्य समानम करवा कर्माभि व्यंजकम निमित्तम विपा काभिमुखम न करोति यहां पर जो है कि न करोति तब तक ऐसा रहेगा तब तक जो है वो चिरस्थायी रहेगा या तब तक वो चिरस्थायी रहेगा तो यहां पर ये यह है इसको इस रूप में समझिए कि बोल रहे हैं कि भाई जो अदृष्टीय अन्य दिपाक वाले जो कर्म है वह या तो नष्ट हो जाता है या वह जो है अब आपको माने क्या बोलते हैं कि प्रधान कर्म में अंतर्भावित हो जाता है हो जावे हो जाता है या लंबे काल तक प्रतीक्षा करता रहता है करेगा तो कब तक प्रतीक्षा करता रहेगा तो जब तक जो है इस अनियत दिपाक वाले दृश्य जन्म वेदनीय कर्म के को अभिव्यंजित करने वाला जो निमित्त है जो कारण है निमित्त जो है कारण जो है वह विपाक के सामने नहीं करता फल के सामने नहीं करता माने विपाक मने, मने अभिव माने जो निमित्त क्या है मरण रूप निमित्त है मृत्यु है मरण रूप निमित्त हो गया ना जी वह निमित्त इसको फलाभिमुख नहीं कर देता है फल के सामने जब तक इसका निमित्त जो है इस कर्माशय का निमित्त जब तक फल के सामने नहीं कर देता है तब तक वह तिरस्थायी मेरे लंबे काल तक प्रतीक्षा करता रहेगा वह अदृश्य जन्मेदनीय वाले कर्म हैं यावत समान कर्माव्यंजकम निमित्तम अस्य अभिमुखम करो करोति अस्य मैंने जब तक एक साथ इस अदृश्य जनवेदनीय अनियत विपाक वाले कर्म के अभिव्यंज अस्य इसके कर्म के अभिव्यंजक इसको अभिप्रकट करने वाले भाई ऐसा कोई चीज नहीं आया सामने जिससे कि वो फल देने में प्रकट हो तो बोलते हैं कोई भी निमित्त हो सकता है मृत्यु भी हो सकता है और भी कोई निमित्त हो सकता है यहाँ पर मृत्यु ही नहीं लेना है निमित्त से केवल मृत्यु ही नहीं लेना जब तक अनियत विपाक वाले जो अदृश्य जनवेदनीय कर्म है उस कर्म के को प्रकाशित करने वाला जो निमित्त है जो साधन है वह साधन जब तक विपा भी फलाभिमुख नहीं कर देता वह साधन जब तक फल के सामने नहीं कर देता है तब तक वह लंबे काल तक वह पड़ा हुआ रहता है ये मतलब यहाँ पर कह रहे हैं आगे फिर कह रहे हैं कि तद से भाई क्यों ऐसा ऐसा क्यों होता है तो फिर बोल रहे की तद विपाक तत्व बने यहाँ पर अर्थात अदृश्य जन्म वेदनीय अनियत विपाक वाले जो कर्म है और उसमें भी जो अंतिम अंतिम जो है चिरम अपनी उपासित लंबे काल तक जो ठहरा हुआ रहता है लंबे काल तक है। हालांकि तीनों तीनों, ले लिए जाएंगे। अनियत विपाकी अदृश्य जो कर्म वो तीनों, वो कर्म वो वो नाश होना या गच्छेद या अभिभूतम अभिभूतम चिरम अपी उपाध्य तीनों को लिया जा सकता है परंतु तो विशेष रूप से आगे बाले वो कहेंगे तो तद विपाक से मैने अनियत विपा अदृश्य जनवेदनीय कर्म के विपाप विपाक भि, का ही विपाक जो है उसके ही देश माने स्थान काल समय और निमित्त के अवधारण नहीं है वह उसका निश्चय नहीं है हम जो कोई पाप कर लिया परंतु वो दबा हुआ है हमने कोई पाप कर, कर लिया और वह दबा हुआ है वो किस स्थान पर मिलेगा ये कोई निश्चय नहीं है किस समय मिलेगा वो निश्चय नहीं है वो निश्चित नहीं है और कौन से निमित्त सामने आया कि जिसके कारण वह उभर गया वह उदार अवस्था को प्राप्त कर गया ये इसका भी निश्चय नहीं है ये निश्चय नहीं है मन उस अनियत दीपाक वाले जो अदृश्य जनवेदनीय कर्म है जो की लंबे काल तक वह बना हुआ रहता है उसका ये निश्चय नहीं है कि किस समय देश में मिलेगा किस स्थान पर मिलेगा किस समय मिलेगा वो नष्ट हो गया कि नष्ट नहीं हुआ तो किस स्थान पर मिलेगा किस समय मिलेगा और उस विपाक के जो है उस उसवेदनीय अनियत विपाक वाले कर्म के जो निमित्त है वो कौन सा निमित्त बनेगा इसके अवधारण न होने से म गति विचित्रा ये कर्म की जो गति है बहुत ही विचित्र है इसको तो परमात्मा ही जानता है अब दुर्विज्ञान अच्छा बहुत कठिनता से जानने योग्य है आगे करें न तो सर्गस अपवाद आप निवृत्ति ही एक भविह कर्माशय अनु थे यहाँ पर दिया है की अन्य विपाक वाले जो कर्म है उसका नाश भी हो जाता, ठीक है परंतु वह प्रधान कर्म के साथ भी जो है वह फल देने वाला हो जाता है तो जब प्रधान कर्म जैसे फल दे रहा है उसके बीच में उसके साथ मिल करके वो भी फल देता है वो पाप भी फल देने लग जाता है तो आपने जो बताया था कि अदृश्य विपाक वाले जो कर्माश है उसका ही फल है जाती है वो ही फल देने वाला है जबकि अदृश्य जनवेदनीय अनियत विपाक वाली वाले अनियत विपाक वाले भी कुछ एक ऐसे कर्म है जो परमात्मा जानता है कि वो फल देता है तो आपकी बात तो कट गई की आपने जो कहा कि एक भवि एक जन्म देने वाला है मन अदृश्य जन्मवेदनीय नियत विपाक वाले कर्माश का ही एक भविक होता है जबकि आप जो यहां कर रहे हैं तो इससे तो ये भी चल रहा है कि कुछ ऐसा भी पता चलता है कि अदृश्य जनवेदनीय अन्यत विपाक वाले का भी एक भविक होता है क्योंकि तो वो भी कुछ कर्मा के साथ मिलकर के वह जन्म को दे रहा है तभी तो बीच बीच वो फल दे रहा है प्रधान कर्म के साथ तो आपकी बात तो खंडित हो गई तो उस पर कह रहे हैं कि न चाह यदि आप ऐसा कहो तो बोलते हैं उत्सर्ग अपवाद निवृत्ति न मैं एक सामान्य नियम है और अपवाद है उत्सर्ग का अपवाद से निवृत्ति नहीं होती उत्सर्ग जो है उत्सर्ग मने सामान्य अपवाद मने विशेष ये जो अदृश्य जनवेदीय अनियत विपाक वाले कर्म का प्रधान कर्म में जो जुड़ करके हुआ फल जो दे रहा है ये अपवाद है अपवाद है ये इसका देश निश्चित नहीं है इसका काल निश्चित नहीं है इसका निमित्त निश्चित नहीं है कि कब वो देगा ये जो है विशेष जो है ये अपवाद है उस अपवाद के कारण सामान्य जो नियम है जो सिद्धांत है इसको आप काट नहीं सकते काट नहीं सकते कर्म में द्वितिया होती है व्याकरण के आधार पर कहते कर्मनी द्वितीय कर्म द्वितिया विभ्यक्ति होती है परंतु तो कर्म में कर्तिकृति कर्ता कर्म में षि व्यक्ति भी होती है कृत के योग में तो वो ऐसा कह करके आप ये नहीं कह सकते कि कर्म में द्वितीय नहीं होती है भाई नियम है सामान्य नियम है उस सर्ग है कि कर्म में द्वितिया होती है परंतु हाँ कृत के योग में कृत के योग में आ, क्या बोलते हैं कर्ता कर्म जो है ष्ठी तो व्यक्ति भी हो जाती है तो वो तो अपवाद हो गया परंतु तो उस अपवाद के कारण सामान्य नियम जो है को आप काट नहीं सकते। ऐसे ही ये जो है अन्य अदृश्य अन्यत विभाग वाले कर्म जो है प्रधान कर्म के साथ मिलकर के फल को दे रहा है ये जो कहे मन ये जो कहा गया या चिरास्थाई और फिर बाद में कभी ना कभी वो देगा इस तरीके की जो बात कही जा रही है वह अपवाद है उस अपवाद से जो उत्सर्ग जो है सामान्य जो नियम है जो सिद्धांत है कि अदृष्ट जन्म वेदनीय नियत विपाक वाले कर्माशय का ही फल है जन्म आयु भोग वही जन्म आयु भोग को देता है मृत्यु को सिद्ध करके मरण के मृत्यु के समय एकत्रित हो गया और फिर वह आयु भोग को देता है ये उत्सर्ग की निवृत्ति नहीं कर सकता अपवाद यही कर तो उत्सर्ग से अपवादात निवृत्ति उसर्ग उस का अपवाद से निवृत्ति नहीं होता इति एक भवि का कर्माशय अनुते इसीलिए भविक कर्माशय जो है एक भविक होता है कर्माशय अर्थात जो होता है जन्म से लेकर के मृत्यु तक जो कर्म करते हैं और वो जो कर्माशय रूप में जो बनता है वह से ही एक जन्म को देने वाला होता है ये जाना जाता है ये सिद्धांत रूप में समझ लिया डॉक्टर साहब और अब वैसे समय हो गया है और हमें लग रहा है कि शायद और भी कोई जुड़ा हुआ था क्या इसमें जुड़ा हुआ है हाँ कोई तो व्यक्ति जुड़ा है अगर वो दोबारा अलग हो गए ये मैं नहीं कह सकता क्योंकि कि किसकी आवाज तो जरूर आई थी जी चलिए जी और भाई जी आपको समझ में आया ओम ओम चलिए जी अब मंत्र पाठ करते हैं अच्छा पूर्णमिदं पूर्णमीदम पूर्णादचते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका जो है दक्षिणा आ गया था बहुत बहुत धन्यवाद अच्छा ठीक है ठीक है अच्छा फिर कल जी कल कल जी हेलो हेलो हाँ जी हाँ कल जो है विश्व भाता जी के जो है कुछ परिवार आए हुए हैं वो एयर उनको एयरपोर्ट जाएंगे तो मेरी इच्छा है कि उनको भी मैं छोड़ने के लिए जाऊं परिवार की तरह रिश्ता है ना उनका साथ अच्छा ठीक है अच्छा जी तो, तो, तो फिर कल परसो परसों परसों ठीक है, है परसो, परसो अच्छा, शुक्रवार को ठीक है अच्छा। शुक्रवार को ठीक अच्छा। है जी धन्यवाद अच्छा जी नमस्ते